नोशो टॉक, गहरे पानी पेट नंबर वन तो एक पूरा मंत्र साफ और मंदिर उनकी एक प्रयोगशाला यह उसका आंतरिक आंतरिक मूल्य था साधक और मंदिर में जितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ मंदिर के बाहर नहीं हो सकता जानते हुए कि परमात्मा मंदिर के बाहर भी है आज मंदिर में भी नहीं हो रहा लेकिन मंदिर के भीतर जितने लोगों का अनुभव हुआ उतने लोगों को कभी मंदिर के बाहर नहीं हुआ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 और महावीर जो कह रहे हैं करने को वो सामंजन नहीं कर पाएगा आज तो अगर इस विज्ञान को हम पूरा समझ लें, तो मंदिर से भी उपकरण खोजे जा सकते हैं और अभी इस पर थोड़ा काम चलता है मंदिर से भी श्रेष्ठ उपकरण खोजे जा सकते हैं अब क्योंकि अब हम विद्युत के संबंध में ज्यादा जाने और अभी इस तरह के बहुत से प्रयोग जो खतरे में भी ले जा सकते हैं भयानक भी है लेकिन ठीक उपयोग किया जाए तो जो मंदिर करता था उसके हम साइंटिफिक व्यवस्था कर सकते क्योंकि मंदिर में जो वर्तुल पैदा होता था वो वर्तुल अब और तरह से भी पैदा किया जा सकता है आप जेब में छोटा सा यंत्र भी रख सकते हैं कल जो आपके भीतर विद्युत का वर्तुल बना आप उस विद्युत के यंत्र में उन ध्वनियों को भी रिकॉर्डेड रख सकते हैं जो आपके भीतर तो ध्वनियों का वर्तुल बना रहे अभी इस पर कुछ काम चलता है वो बहुत हैरानी का काम है अमेरिका में कोई सात आठ वैज्ञानिक एक बहुत अद्भुत काम में लगे हुए हैं, और वो काम ये है कि हमारे जितने सुख दुख के अनुभव थे सभी हमारे शरीर के किन्हीं केंद्रों पर विद्युत के प्रवाह के अनुभव और कुछ भी है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 ठीक वैसे ही 10 पांच ऐसी जगह है जहां आप जरी चुभाएंगे वो कहेगा बहुत चुभरे ठीक ऐसे ही मस्तिष्क में मस्तिष्क के सेल्स के बहुत सी ग्रंथियां लाखों की संख्या और प्रत्येक ग्रंथी का अनुभव है जब आप कहते हैं मुझे सुख हो रहा है तब आपके मस्तिष्क की किसी खास ग्रंथि में से विद्युत बहती है समझे आप अपने प्रेसी के पास बैठे उसका हाथ हाथ में नहीं हो रहा कहते मुझे सुख हो रहा है जहां तक वैज्ञानिक का संबंध है वो आपकी खोपड़ी में बताएगा कि फलन जगह से विद्युत पहलेगी और इस स्त्री के साथ सिर्फ दिमाग का एसोसिएशन है आपका कि इसके पास बैठने से सुख मिलता है तो उस उस सहयोग साहचर्य की धारा की वजह से खास बिंदु से आपकी धारा बहनी शुरू हो जाए लेकिन दो चार महीने बाद नहीं मिलेगा क्योंकि अगर किसी बिंदु से आपने बहुत ज्यादा विद्युत की धारा बहाई तो वो इनसेंसिटिव हो जाता इनसे तो उसकी संवेदनशीलता मर जाती है ठीक है भी? एक एक जगह हम कांटा चुभाए जाएं बार बार तो आज जितना आपको दर्द होगा कल नहीं होगा परसों और नहीं होगा चुभाए चले जाएं तो वो जगह ग्रंथि बना लेगी और कांटे को झेल जाएगी और दर्द बिल्कुल नहीं होगा अब जो लोग सितार बजाते हैं तो उंगली कट जाती है पहले बहुत तकलीफ होती है फिर बजाते चले जाते हैं तो उंगली संवेदनशील संवेदनही न हो जाती कितनी तार खींचते हैं कोई उनको पता नहीं चलता तो आपका जो प्रेम छीन हो जाता है इस तीन महीने बाद प्रेम छीण हो गया बड़ा कच्चा प्रेम उसका और कोई कारण नहीं जिस जिस बिंदु से आपका सुख का प्रवाह हो रहा था वो आदि हो गया यही स्त्री दो चार दस आपसे छूट जाए तो फिर सुख दे सकते फिर सुख दे ये जो वैज्ञानिकों का काम है इसमें अभी तो उनके जो प्राथमिक प्रयोग थे वो पशुओं पर थे चूहू पर अभी उनका एक प्रयोग चलता था जिसने धूल को भी घबरा दिया चूहा जब संभोग में रथ होता है तो उसके मस्तिष्क को उन्होंने खोल कर रखा हुआ खिड़की खोली हुई थी उसके मस्तिष्क ताकि उसके पूरे मस्तिष्क की जांच हो सके जब वो संभोग में जाता है जब उसका वीर छरण होता है तो उसके मस्तिष्क में कहा तो की की लगा दिया मस्तिष्क बंद कर दिया और इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ तार की एक मशीन में लगा दिया तो उस मशीन से उसी मात्रा की उसी अनुपात की विद्युत बहेगी जितनी अनुपात की विद्युत उसके वीरक्षरण में बहती थी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 आदमी खोजना मुश्किल होगा जो सेक्स के लिए राजी हो जाए क्योंकि बहुत शक्ति गंवा हम उसके खीसे में बैटरी से लगी हुई छोटा सा यंत्र दे सकते हैं अपने खीसे में जब भी चाहे दबा ले बटन थे सरसराज फैलेगी जो कि सेक्स में फैलती है उससे और कुछ बहुत देर ये खतरनाक भी है क्योंकि एक बार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 मनुष्य को सुख देने की दिशा में जो उनसे बहुत उम्मीद हो है उनको तो पता नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि हम मनुष्य को मंदिर भी दे सकते हैं उस है। व्यवस्था और भी सरल होगा इस मंदिर से भी सरल होगा कि इस मंदिर में आपको घंटों महीनों वर्षों ध्वनि का जो आघात पैदा करके ध्वनि जब वापस आप पर लौटेगी और आपके मस्तिष्क से टकराएगी तो जो जो स्थितियां बनाएगी वो स्थितियाँ और भी तरंग से पैदा की जा सकती है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 का उपयोग किया जा सकता जो ध्वनि को हजार गुना कर दे मैग्निफाई कर दे इतने संवेदनशील दीवाने बनाए जा सकते हैं कि आप एक बार ओम बार ओम कहें और दीवाने लाख ओम है आज हमारे पास सारे उपकरण ज्यादा बेहतर हो सकते एक दफा कुंजी ख्याल न हो उस दिन तो हमें एक दरवाजा रखने पड़ता था हम बिल्कुल बिना दरवाजे के रख बिल्कुल ही बंद कर सकते आज हमारे पास ज्यादा बेहतर उपकरण है ज्यादा बेहतर मंदिर बनाया जा सकता है जिन लोगों ने मंदिर बनाए थे वो बिल्कुल झोपड़े में रह रहे थे उनके पास कोई उपकरण नहीं मिट्टी गारे से तो जो वो कर सकते जो संभव था उसमा के भीतर उन्होंने किया फिर भी अद्भुत किया और हमारे पास आज बहुत अद्भुत उपकरण है लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा ये तो उसकी अंतर वस्तु है मंदिर उसकी बहिर वस्तु भी है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 बहुत अलग सोए मन से नहीं बहुत खोजपूर्वक घंटा बजाए घंटा बजाते से आपके विचार में डिस्किन्यूटी पैदा हो आप जो सोचते आ रहे थे उसमें ब्रेक लगता है वो तो घंटे की आवाज अस्त व्यस्त कर जाती है। आपको नया होने का एक क्षण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 चंदन को फूल हर देवता प्रीत, कोई देवता की प्री होने का का था, लेकिन हर मंदिर का अपना ध्वनि संचरण व्यवस्था है उसमें कौन सी हारमोनियस है, कौन सी सुगंध के साथ इस पर पूरा पूरा पूरा ध्यान पूरा पूरा ध्यान सिर्फ वही फूल अंदर लाना है मंदिर के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 भीतरी खोज से से मिले थे थे ये ऐसे नहीं नहीं सोच लिए गए ऊपर सोचा भी नहीं जा इनके खोजने की बात आपसे अगर सिर्फ अल्लाह ने अल्लाहू ठीक उसका जो उच्चारण है जोर होना चाहिए धीरे धीरे अल्लाह छूटता जाएगा और और जिस दिन हु का ही उच्चार रह जाएगा उस दिन आप अचानक पाएंगे कि आपके कमरे में लोभांत गंध करें यह आपके भीतर से आती हुई गंध है लोभान सिर्फ पैरल गंध है जो बाद में बाजार में खोजी गई हु के उच्चार से आपके भीतर से जो गंध आनी शुरू होती है वो गंध सिर्फ बाद, बाद में बाजार में बड़ी मुश्किल से खोजी गई तो उससे तो कोई तालमेल करती गंध मिल जाए जो हम मस्जिद में जलाते क्योंकि तो वहां हु के उच्चार करने वालों को सहयोगी हो जाएगी दोहरा प्रयोग होता है। जाएगा उसके भीतर से जब उठेगी तब उठेगी हम उससे बाहर पैदा करेंगे ओम के साथ कभी भी भूल के किसी को लोभान का स्मरण नहीं हो उसकी चोट अलग अलग जगह है जहां से वो गंध नहीं निकल सकती और हमारे शरीर में गंध के भी क्षेत्र हमारे मनोभाव से गंध के संबंध जैन कहते हैं कि महावीर के शरीर से गंध नहीं निकलती नहीं निकल सुगंध भी निकलती है और एक विशेष सुगंध सुगंध उस के आधार पर तीर्थंकर पहचाना जाता रहा है महावीर के वक्त में आठ लोगों का दावा था जो तीर्थंकर लेकिन सुगंध ने सांस नहीं दी आठ लोग दावेदार थे महावीर से कोई कम नहीं था उसमें आत्मी महावीर से कोई आदमी नहीं था ठीक उसी के लोग लेकिन उस मंत्र की धारा के लोग नहीं थे जिससे वो सुगल निकले गलत हो गए दीर्घंकर और महावीर से कम उनकी हंसियत जड़ाती ना उसी के प्यार वही स्थिति लेकिन उस मंत्र परंपरा के नहीं थे महावीर का शरीर जो गंध दे पाता था वो बुद्ध का शरीर नहीं दे पाता हुआ हम महावीर के पास जाके विशेष गंधानी शुरू हो जाए अभी ऐसे लोग जिंदा थे जिन्होंने कहा कि ठीक यही पासनाथ के शरीर से भी गंधा थी अभी ज्यादा दिन पासनाथ को मरे हुए नहीं। गंध के स्मृति सूचक व्यवस्था की जब भी तीर्थंकर पैदा होगा यही गंध होगी। एक विशेष मंत्र की जो अंतिम प्रक्रिया है उसके बाद ही तीर्थंकर हो सकता है और उससे ये गंध निकलेगी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 नहीं मानती मखनी गोशाल कह रहा था आजित केस कंबल कह रहा था, संजय था ये सब बड़े लोग फिर सब सब के नाम खो गए। उस वक्त ये महावीर के हैं थे लोग इनके लाखों शिष्य थे और उनका दावा था कि हमारा आदमी और महावीर चुप इस मामले में कभी उन्होंने दावा नहीं किया और अंतता लोगों ने कहा कि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 अब ये एकदम से ख्याल नहीं आएगा क्योंकि हमने कभी प्रकाश पर आँख को टिकाने का कोई अभ्यास नहीं किया है मिट्टी के तेल का दिया जला घंटे घर आँख को रखते, रखते मिट्टी के दिए पर घंटे भर के बाद आंख जलेगी और दुख पाएगी और थक जाएगी और दिए घी के दिए पर घंटे आंख की ज्योति बढ़ेगी और आंख ज्यादा शांत और स्मृत हो जाएगी तो हजारों हजारों लोगों के अंतर अनुभव थे जिनको बाहर व्यवस्था दी गई पैराल थे बाहर के कोई बाहर ठीक वो दिया नहीं खोज सकते जो भीतर हो सकता लेकिन निकटतम अप्रोक्सीमेट जो हो सकता था उस वक्त वो उन्होंने खोज लिया बाहर ठीक वो, थी। वो सुगंध नहीं खोज सकते जो भीतर पैदा होगी मंदिर के उच्चार लेकिन फिर भी निकटतम खोज दिया चंदन सारे मंदिरों में वृतिक हो गया और चंदन का टीका ठीक हम जहां लगाते हैं वो आज्ञा चक्र मंत्र है जिनके अनुभव से भीतर चंदन की सुगंध पैदा होने शुरू होती लेकिन उस सुगंध का स्रोत सदा ही आज्ञा चक्र होता है जब भी वो अनुभव आता है तो ऐसा ही लगता है कि आज्ञा चक्र से सुगंधिक पैरल प्रतीक हमने चंदन भित और आज्ञा चक्र पर लगाया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 और जिसमें आपके आपके सिर को हम बर्फ से तो वो सिर्फ सतह को छूता है और चंदन को लगा लगा कर देखें अलग रखें तो आप पाएंगे कि एक सतह पर उसने छुआ चमड़ी के पार वो नहीं लेगा तो वहां उत्ताप पैदा करें फिर चंदन को लगाएं थोड़ी देर में आपको लगेगा कि चमड़ी के पार उसकी शीतलता उतरी जाए चमड़ी के पार चमड़ी के बाहर न पहुंचे तो भी वो जो चक्र है वो तो चमड़ी के बाहर है जिन लोगों को आज्ञा चक्र की गति का अनुभव होगा और उन्होंने वहां शीतलता जाए उन्होंने चंदन को घोट दिया और उसकी सुगंध भी ठीक रहती ही है ये सारे के सारे उपकरण समानांतर है और जब मंदिर इन सबसे भरा होता है तो आविष्ट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 दोष देने का किसी को जाने का तो कोई कारण नहीं गुरु पश्चाताप करेगा आश्चर्य करेगा उपवास करेगा आत्मशुद्धि करेगा। गांधी जी ने उसको बहुत गलत पकड़ा है वो आत्मशुद्धि दूसरे के लिए प्रताड़ना नहीं है वो इसलिए नहीं है कि इस तरह हम अपने को सता को उस दूसरे पर दबाव डाल देंगे और उसका अंतकरण बदल लेंगे वो समझ नहीं पाए उनको उसका पता भी नहीं था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 परमात्मा की खोज में वो एक दुमागे बढ़ा तो झाड़ी से तो जोर से आवाज आई कि ना समझ जूते सीमा के बाहर छोड़ दे सीमा, सीमा वहां कोई नहीं खुला जंगल था सीमा वहां कोई नहीं खुला जंगल था तो मूसा ने चल के देखा कि सीमा कहा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 गांव का मंदिर आविश्य था वही ज्यादा जुम्मेवार जिस गांव में मंदिर नहीं था उससे दीन गांव तो कितनी गरीब गांव हो मंदिर को सफल के बना तो सबको हजारों वर्ष तक गांव ने एक तरह की पवित्रता कायम रखी उस पवित्रता के बड़े अदृश्य स्रोत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 खुद कितना ही दिन रहा हो मंदिर को उसने सोने और हीरे जमानातों से सजा रहता आज जब हम सिर्फ सोचने बैठते हैं तो बिल्कुल पागलपन मालूम पड़ता है जहां आदमी धोखा मर रहा है मंदिर को उठा दो एक अस्पताल बना दो एक स्कूल खोल दो, इसमें दोमें शरणार्थी ठहरा दो मंदिर का कुछ उपयोग कर क्योंकि मंदिर का उपयोग हमें पता नहीं है इसलिए वो बिल्कुल ही मालूम हो रहा है, उसमें कुछ भी तो नहीं और मंदिर में क्या जरूरत सोने मंदिर में क्या जरूरत जबकि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन भूखे मरने वाले लोगों ने मंदिर में हीरा और सोना बहुत दिन से लगा रखा उसके कुछ कारण थे जो भी उनके पास श्रेष्ठ था वो मंदिर में रखा है क्योंकि जो भी उन्होंने श्रेष्ठ जाना था वो मंदिर से ही जाना है इसके उत्तर पास कुछ देने को नहीं था सोना कुछ उत्तर था नहीं हीरे कोई उत्तर थे लेकिन जो मिला था मंदिर से उसका हम कुछ और भी तो वहां नहीं दे सकते तो थे वहां को धन्यवाद देने को भी नहीं था तो जो भी था वहां वहां रखा अकार नहीं था लाखों साल तक अकार कुछ नहीं चलता इस मंदिर का बाहर ये तो उसका आविष्ट रूप का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 वासना को याद रखना नहीं पड़ता वो याद आती तो गड्ढे में उतर जाने में कोई कठिनाई नहीं होती पहाड़ चढ़ने में कठिनाई है तो मंदिर गांव के बीच में निर्मित करते थे कि दिन में दस बार आते जाते मंदिर किसी और एक आकांक्षा को भी जगाए रखे और ध्यान रहे हम में से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी आकांक्षा सहज आंद्रत रूप से जगती है। हम से बहुतों की आकांक्षाएं तो सिर्फ चीजों को देख के जाती अगर हवाई जहाज नहीं था दुनिया में तो आपको हवाई जहाज में की कोई आकांक्षा नहीं जगती थी हाँ किसी राइट ब्रदर को जगती वो एक आधार जो हवाई जहाज बनाता है उड़ने की तो हवाई जहाज बनाता है। लेकिन आपको कभी नहीं जगती आप हवाई जहाज देखते हैं तो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 जो हो सकते थे निराकार से आवेश उन्होंने कहा बेकार है हटा दो मैं खुद ही निरंतर कहा कि बेकार हटा दो लेकिन धीरे धीरे मुझे ख्याल न आया कि ये जो मैं कह रहा हूं तो ये मंदिर हट गया तो जिनको आकार से कुछ स्मरण नहीं आया उनको निराकार कहा हट सके तो कई बार कठिनाई हुई है महावीर अगर अपनी हैसियत से बोलेंगे तो कहेंगे हटा दो चूंकि महावीर को कोई जरूरत नहीं पड़ी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 ऐसे क्षण में तत्काल मंदिर में सड़क जा मंदिर सदा तैयार है जहां मंदिर गिर गया वहां फिर बड़ी है, विकल्प नहीं घर से तो उग जाए तो होटल हो सकती है रेस्तोरा हो सकता है बाजार तो से तो उग जाए पर तो जाए कहा कोई है?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 और जो इतनी सरलता से बन सकता है वो फिर बहुत कठिनता से भी नहीं बन पाता तो वो जटे बाहर जो भी लोग जी रहे हैं, मंदिर की प्रतिबिंब उनके में उतरती है। उनके अचेतन में इतने गहरे उतर हैं कि सोच विचार का भी हिस्सा न लगा वो उनके हिस्से ही इसलिए सारी पृथ्वी पर चाहे रूप कोई भी रहे अलग अलग रूप रहे लेकिन मंदिर अनिवार्य था मनुष्य जिस सभ्यता और संस्कृति में जिया उसका अब हम जो दुनिया बनाने जा रहे हैं उसमें मंदिर अनिवार्य नहीं रह गया है। कुछ और चीजें अनिवार्य हो गई स्कूल है अस्पताल है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 महावीर के जीवन में है। एक आदमी है चोर मर रहा है तो अपने बेटे को उसने कहा है कि कि कोई शिक्षा शिक्षा एक ही है कि जो महावीर नाम का आदमी है इसके पास की मत पड़ा ये अगर तुम्हारे गांव में बोलता हो दूसरे गांव में भाग जाओ ये अगर रास्ते से गुजरता हो फौरन गलीकूचे में कहीं भी निकल के छिप जाए अगर पता ना चले और तुम मैं जगह पहुंच जाओ जहां उसकी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो काम बंद करके बंद करके रहा इस आदमी से बचना था इतने डरने की इस आदमी से क्या कर मैं तुमसे कहता हूं वो मानो ऐसे आदमी के पास गया तो अपना धंधा सदा खतरे फिर तो हम नहीं जी सकते उनसे बचना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 इतना कुशल चोर था कि राज के पास कोई भी प्रमाण न जाहिर था सपना किए सबको पता था इसमें छिपा भी कुछ न जाहिर रहस्य था लेकिन फिर भी प्रमाण कुछ न थे कुशल ऐसा लोगों के घरों में खबर करके चोरी कर लेता और प्रमाण नहीं थे तो शिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि कोई प्रमाण उससे ही निकलवाया जाए तो उसे गहरा नफा करके बेहोश किया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 उसने उनके पैर देख लिए वो सब तो चीजें तो सजग हो गया उसने जाके जिंदगी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं सजग हो गया उन समझ गया, गया ये तो गड़बड़ मानता होश आ गया बात तो कुछ कहा नहीं उसने कहा कि पाप तो कुछ किए नहीं तो वक्ता वक्तव्य क्या दू तो नरक ही ले चलू पाप तो मैंने कुछ किए नहीं तो नरक तुम ले जाओगे कैसे वो तो सब योजना व्यर्थ हो गई वो भागा हुआ महावीर के पास पहुंचा जाकर उनका पैर पकड़ लिया और कहा की पूरा वाक्य करो आधे वाक्य ने बचा लिया अब तुम्हारा पूरा वाक्य सुन लो। मैं तो भाग रहा था आधा ऐसी सुन लिया था उसने बचा ली जिंदगी फांसी लग रही होगी अब तुम पूरा कह दो क्या कहना नहीं तो फांसी कभी न कभी लगेगी अब मैं आ गया तुम्हारे चरण तो महावीर अक्सर कहा करते हैं कि आधा वाक्य भागते हुए जबरदस्ती सुना गया भी कभी काम का हो जाता है तो मंदिर के पास से कभी बागता हुआ आदमी की ऐसे अकार गुजरता हुआ आदमी की कभी उसके भीतर छूटती ध्वनि को कभी उसके भीतर छाती सुगंध को ऐसे ही सुन गया तो फिर काम